aina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 पांचवा अंतर तप है ध्यान जो दस तपों से गुजरते हैं उन्हें तो ध्यान को समझना कठिन नहीं होता लेकिन जो केवल दस तपों को समझते समझते हैं उन्हें ध्यान को समझना बहुत कठिन होता है फिर भी कुछ संकेत ध्यान के संबंध में समझे जा सकते हैं ध्यान को तो करके ही समझा जा सकता है इशारे कुछ बाहर से ध्यान के संबंध में समझे जा सकते हैं। ध्यान प्रेम जैसा है जो करता है जानता है या तैरने जैसा है जो तैरता है वो जानता है तैरने के संबंध में कुछ बातें कही जा सकती हैं, और प्रेम के संबंध में बहुत बातें कही जा सकती हैं। फिर भी प्रेम के संबंध में कितना भी समझ लिया जाए तो प्रेम समझ में नहीं आता क्योंकि तो प्रेम एक स्वाद है एक अनुभव एक अस्तित्वगत प्रतीति है और तैरना भी एक एक्जिस्टेंशियल, एक सत्तागत एक प्रतीति है आप दूसरे व्यक्ति को तैरते हुए देखकर भी नहीं जान सकते कि वो कैसा अनुभव करता है आप दूसरे व्यक्ति को प्रेम में डूबा हुआ देखकर भी नहीं जान सकते कि उसे प्रेम किन किन यात्राओं पर ले जाता है ध्यान में खड़े महावीर को देखकर भी नहीं जान सकते कि ध्यान क्या है ध्यान के संबंध में महावीर स्वयं भी कुछ कहें तो भी नहीं समझा पाते ठीक से कि ध्यान क्या है कठिनाई और भी बढ़ जाती है प्रेम से भी ज्यादा कि चाहे कितना ही कम जानते हो प्रेम का कोई ना कोई स्वाद हम सबको है गलत भी सही गलत प्रेम का ही सही तो भी प्रेम का स्वाद गलत ध्यान का भी हमें कोई स्वाद नहीं है ठीक ध्यान की बात तो बहुत दूर है गलत ध्यान का भी हमें कोई स्वाद नहीं है जिसके आधार पे समझाया जा सके कि ठीक क्या है गलत ध्यान में भी हम अपने को रोक लेते हैं महावीर ने दो तरह के गलत ध्यान भी कहे महावीर ने कहा है कि जो व्यक्ति तीव्र क्रोध में आ जाता है वो एक तरह के गलत ध्यान में आ जाता है। अगर आप कभी तीव्र क्रोध में आए हैं तो एक प्रकार के गलत ध्यान में आपने प्रवेश किया है लेकिन हम तीव्र क्रोध में भी कभी नहीं आते हम कुनकुने जीते हैं लुक कभी हम उबलती हालत में नहीं आते अगर आप गहरे क्रोध में आ जाएं, इतने गहरे क्रोध में आ जाएं कि क्रोध ही शेष रह जाए क्रोध ही एकाग्र हो जाए जीवन की सारी ऊर्जा क्रोध के बिंदु पर ही तोड़ने लगे सारी किरणे जीवन की शक्ति की क्रोध पर ही ठहर जाए तो आपको गलत ध्यान का अनुभव होगा महावीर ने कहा है कि अगर कोई गलत ध्यान में भी उतरे तो उसे ठीक ध्यान में लाना आसान इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि परम क्रोधी क्षण भर में परम क्षमा की मूर्ति बन गए लेकिन धीमे धीमे जलते हुए जो क्रोधी हैं उन्हें गलत ध्यान का भी कोई पता नहीं अगर राग पूरी तरह हो वासना पूरी तरह हो पैशन पूरी तरह हो जैसा कि कोई मजनू या कोई फरियाद जब अपने पूरे राग से पागल हो जाता है तब वो भी एक तरह के गलत ध्यान में प्रवेश लेना के सिवाय मजनू को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है राह चलते दूसरे लोगों में भी वही दिखाई पड़ती है खड़े हुए वृक्षों में वही दिखाई पड़ती है जानदारों में भी वही दिखाई पड़ती है इसलिए तो हम उसे पागल कहते हैं और लैला उसे जैसी दिखाई पड़ती है वैसी हमको किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती उसके गाँव के लोग उसे बहुत समझाते रहे की बहुत साधारण सी औरत है तू पागल हो गया है गांव के राजा ने मजनू को बुलाया और अपने परिचित मित्रों की बारह लड़कियों को सामने खड़ा किया जो कि सुंदरतम थी उस राज्य की और राजा ने कहा कि तू पागल ना बन तुझ पे दया आती है तुझे सड़कों पर खड़े हुए रोते देखकर पूरा गांव पीड़ित है तो इन बारह सुंदर लड़कियों में से जिसे चुन ले मैं उसका विवाह तुझसे करवा दू लेकिन मजनू ने कहा की मुझे सिवाय लैला के कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता और उस राजा ने कहा कि तू पागल हो गया है लैला बहुत साधारण लड़की है और तो मजनू ने कहा कि लैला को देखनी हो तो मजनू की आंख चाहिए आपको लैला दिखाई नहीं पा और जिसे आप देख रहे हैं वो लैला नहीं है उसे मैं देखता हूं अब ये जो मजनू कहता है कि मजनू की आंख चाहिए ये गलत ज्ञान का एक रूप है इतना ज्यादा कामासक्त सख्त है इतना रात से भर गया है की नेरोडाउन सारी चेतना एक बिंदु पर सिकल के खड़ी हो गई है वो चेतना का बिंदु लैला बन गई महावीर ने इन्हें गलत ध्यान कहा बहुत मजे की बात है कि महावीर जमीन पर अकेले आदमी है जिन्होंने गलत ध्यान की भी चर्चा की है ठीक ध्यान की चर्चा बहुत लोगों ने किए ये बड़ी विशिष्ट बात है महावीर कहते हैं तो ये भी ध्यान उल्टा है शीर्षासन करता हुआ है जितना ध्यान मजनू का लैला पर लगा है इतना मजनू का मजनू पर लग जाए तो ठीक ध्यान हो जाए शीर्षासन करती हुई चेतना है पर पर लगी है दूसरे पर लगी है दूसरे पर जब इतनी सिकल जाती है चेतना तब भी ध्यान ही फलित होता है लेकिन उल्टा फलित होता है सिर के बल फलित होता है अपने ओर लग जाए इतनी ही चेतना तो ध्यान पैर पर खड़ा हो जाता है सिर के बल खड़े हुए ध्यान से कोई गति नहीं हो सकती इसलिए सिर के बल खड़े हुए सभी ध्यान सड़ जाते हैं क्योंकि गत्यात्मक नहीं हो सकते सिर के बल चलिएगा कैसे पैर के बल चला जा सकता है यात्रा करनी हो तो पैर के बल चेतना जब पैर के बल खड़ी होती है अपनी तरफ उन्मुख होती है तब गति करती है और ध्यान जो है वो डायनेमिक फोर्स है उसने सिर के बल खड़े कर देने का मतलब है उसकी हत्या कर देगी इसलिए जो जो लोग भी गलत ध्यान करते हैं वो आत्मघात में लगते हैं रुक जाते हैं ठहर जाते हैं मजनू ठहरा हुआ है लैलापर इस बुरी तरह ठहरा हुआ है कि जिससे तालाब बन गया अब वो एक सरिताना रहा जो सागर तक पहुँच जाए और लैला कभी मिल नहीं सकती है ये दूसरी घटनाएं है गलत ध्यान की कि जिसका आप लगाते हैं उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे को पाया ही नहीं जा सकता वो असंभव है दूसरे को पाने का कोई उपाय ही नहीं है इस अस्तित्व में सिर्फ एक ही चीज पाई जा सकती है और वो मैं वो मैं स्वयं हूं उसको ही मैं पा सकता हूं से सारी चीजों पर मैं पाने की कितनी ही कोशिश करूं वे सारी कोशिश असफल होंगी क्योंकि जो मेरा स्वभाव है वही केवल मेरा हो सकता है जो मेरा स्वभाव नहीं है वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता मेरे होने की भ्रांतियां हो सकती हैं लेकिन भ्रांतियां टूटेंगी और पीड़ा और दुख लाएंगी इसलिए गलत ध्यान नरक में ले जाता है सिर के बल खड़ी हुई चेतना अपने ही हाथ से अपना नरक खड़ा कर लेती और हम बड़े मजेदार लोग हैं हम जब नरक में होते हैं तब हम ध्यान वगैरह के बाबत सोचने लगते हैं जब आदमी दुख में होता, तो में होता है तो पूछता है शांति कैसे मिले अशांति में होता है तो पूछता है शांति कैसे मिले मेरे पास लोग आते हैं वे कहते हैं कि सुनते हैं ध्यान से बड़ी शांति मिलती है तो हमें ध्यान का रास्ता बताते और मजा ये है कि जो अशांति उन्होंने पैदा की है उसमें से कुछ भी वे छोड़ने को तैयार नहीं आसान की उन्होंने पैदा की है पूरी मेहनत उठाई है श्रम किया है मुला नसरुद्दीन एक दिन अपने गांव के फकीर के दरवाजे को रात दो बजे खटखटा रहा है वो फकीर उठा उसने कहा भाई इतनी रात और नीचे देखा तो नसरुद्दीन खड़ा है तो उसने कहा नसरुद्दीन कभी तो मस्जिद में नहीं देखा कभी तू मुझे सुनने समझने नहीं आता आज दो बजे रात फिर भी फकीर नीचे आया कोई हर्ष नहीं रात दो बजे आया पास आया तो देखा कि शराब में डोल रहा है नशे से खड़ा है नसरुद्दीन में पूछा है कि जरा ईश्वर के संबंध में पूछने आया उस फकीर ने कहा कि सुबह आना वेन यू आर सोबस जब होश में रहो तो तब आना दिन का बट डिफिकल्टीजन आम सोवर आईन केयर अबाउट योर गॉड जब मैं होश में होता हूं तो तुम्हारी ईश्वर की मुझे चिंता नहीं होती ये तो मैं नशे में हूं इसीलिए आया ईश्वर है या नहीं हम सब ऐसी ही हालत में पहुंचते जब हम सुख में होते हैं तो हमें ध्यान की जरा भी चिंता नहीं पैदा होती जब हम दुख में होते तब तो हमें ध्यान की चिंता पैदा होती और कठिनाई ये है कि दुखी चित्त को ध्यान में ले जाना बहुत कठिन है क्योंकि दुखी चित्त गलत ध्यान में लगा हुआ होता है दुख का मतलब ही गलत ध्यान है जब आप पैर के बल खड़े होते हैं तब आपकी चलने की कोई इच्छा नहीं होती जब आप सिर के बल खड़े होते हैं तब आप मुझसे पूछते हैं आके की चलने का कोई रास्ता है और अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप पैर के बल खड़े हो तब चलने का रास्ता काम कर सकता तो आप कहते जब हम पैर के बल खड़े होते हैं तब हमें चलने की इच्छा ही नहीं होती इसलिए महावीर ने पहले तो गलत ध्यान की बात की है ताकि आपको साफ हो जाए क्या आप गलत ध्यान में तो नहीं है क्योंकि गलत ध्यान में जो है उसे ध्यान में ले जाना अति कठिन हो जाता अति कठिन इसलिए नहीं कि नहीं जाया जा सकता अति कठिन इसलिए कि वो गलत ध्यान का प्रयास जारी रखता है जब आप कहते हैं मैं शांत होना चाहता हूं तब आप अशांत होने की सारी चेष्टा जारी रखते हैं और शांत होना चाहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए अशांत होने की चेष्टा छोड़ दीजिए तो आप कहते हैं वो तो हम समझते हैं लेकिन शांत होने का उपाय बताइए और आपको पता ही नहीं है कि शांत होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता सिर्फ अशांत होने की चेष्टा जो छोड़ देता है वो शांत हो जाता है शांति कोई उपलब्धि नहीं है अशांति उपलब्धि है शांति को पाना नहीं है अशांति को पा लिया है अशांति का अभाव शांति बन जाता गलत ध्यान का अभाव ध्यान की शुरुआत हो जाए तो गलत ध्यान का अर्थ है अपने से बाहर किसी भी चीज पर एकाग्र हो जाना दी अदर ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस दूसरे की तरफ बैठी हुई चेतना गलत ध्यान और इसलिए महावीर ने परमात्मा को कोई चखे नहीं की क्योंकि परमात्मा की तरफ बैठी हुई चेतना को भी महावीर कहते हैं गलत ध्यान क्योंकि परमात्मा आप दूसरे की तरह ही सोच सकते हैं और अगर स्वयं की तरह सोचेंगे तो बड़ी हिम्मत चाहिए अगर आप ये सोचेंगे कि मैं परमात्मा हूं तो बड़ा साहस चाहिए एक तो आप ना सोच पाएंगे और आपके आस पास के लोग भी ना सोचने देंगे कि आप परमात्मा है और जब कोई सोचेगा कि मैं परमात्मा हूं तो फिर परमात्मा की तरह जीना भी पड़ेगा क्योंकि सोचना खड़ा नहीं हो सकता जब तक आप जिये ना सोचने में खून ना आएगा जब तक आप जिएंगे ना हड्डी मांस मज्जा ना बनेगी जब तक आप जिएंगे ना तो परमात्मा की तरह जीना अगर हो तब तो ध्यान की कोई जरूरत नहीं रह इसलिए महावीर कहते हैं परमात्मा को तो आप सदा दूसरे की तरह ही सोचेंगे और इसलिए जितने धर्म परमात्मा को मानकर शुरू होते हैं उनमें ध्यान विकसित नहीं होता प्रार्थना विकसित होती है और प्रार्थना और ध्यान के मार्ग बिल्कुल अलग अलग हैं प्रार्थना का अर्थ है दूसरे के प्रति निवेदन ध्यान में कोई निवेदन नहीं प्रार्थना का अर्थ है दूसरे की सहायता की मांग ध्यान में कोई चाहता की मांग नहीं क्योंकि महावीर कहते हैं दूसरे से जो मिलेगा वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता है मिल भी जाए तो भी पहले तो मिलेगा नहीं मैं मान ही लूंगा कि मिला और दूसरे से मिला हुआ माना हुआ कि मिला हुआ है आज नहीं कल छूटेगा और दुख लाएगा पीला लाएगा इसलिए महावीर कहते हैं अगर पीड़ा के बिल्कुल पार हो जाना है तो दूसरे से ही छूट जाना पड़े दूसरे के साथ जो भी संबंध है वो टूट सकता है परमात्मा के साथ संबंध भी टूट सकता है संबंध का अर्थ ही हो होता है कि जो टूट भी सकता है रिलेशनशिप का मतलब ही ये होता है कि जो बन सकती है टूट सकती है महावीर कहते हैं जो बन सकता है वो बिगड़ सकता है इसलिए बनाने की कोशिश ही मत करो तुम तो उसे जान लो जो अन बना अन क्रिएटेड तुम्हारे भीतर है कभी बना नहीं इसलिए उसके मिटने का कोई रश नहीं वही तुम्हारा हो सकता है वही शाश्वत संपदा है इसलिए महावीर को आसपास जो लोग नहीं समझ सके उन्होंने कहा नास्तिक है और उन्हें ऐसा भी लगा कि अब तक जो नास्तिक हुए हैं उनसे भी गहन नास्तिक है क्योंकि वे नास्तिक कम से कम इतना तो कहते थे कि ईश्वर के लिए प्रमाण दो तो हम मान लें महावीर कहते हैं कि ईश्वर हो या ना हो इस धर्म का कोई संबंध नहीं है क्योंकि दूसरे को जब भी मैं ध्यान में लेता हूं तो गलत ध्यान हो जाता है इसलिए महावीर इसकी भी चिंता नहीं करते कि ईश्वर है या नहीं इसके लिए कोई प्रमाण जुटाएं निश्चित ही ईश्वर वादियों को महावीर गहन नास्तिक मालूम पड़े नास्तिकों से भी ज्यादा इसलिए तथाकथित आस्तिकों ने चारवाक से भी ज्यादा निंदा महावीर की और भी खतरा था क्यूँकी चारवाक की निंदा करनी आसान थी क्योंकि वो कह रहा था खाओ पियो मौस करो महावीर की निंदा और मुश्किल पड़ गई क्योंकि वो जो आस्तिक थे वो खा पी और मौत कर रहे थे माँ भी तो बिल्कुल ही नास्तिक जैसे नहीं थे ये तो भोग में जरा भी रसा नहीं थे इसलिए इनकी निंदा और भी कठिन और भी मुश्किल पड़ गई आदमी तो ये इतने बेहतर थे जैसा कि बड़े से बड़ा आस्तिक हो पाए शायद उससे भी ज्यादा बेहतर क्योंकि बड़े से बड़ा आज भी दूसरे पर निर्भर रह जाता है ऐसी स्वतंत्रता जैसी महावीर की है आस्तक की नहीं हो पाती या उस दिन हो पाती है जिस दिन या तो भक्त बिल्कुल मिट जाता है और भगवान रह जाता है या भगवान बिल्कुल मिट जाता और भक्त रह जाता है जिस दिन एक ही बसता उस दिन हो पाती महावीर प्रार्थना के पक्ष पाती नहीं समझ रहे महावीर का ध्यान से अर्थ है स्वभाव में ठहर जाना टू बी इन वन सेल्फ ध्यान से अर्थ है स्वभाव जो मैं हूं जैसा मैं हूं वहीं ठहर जाना उसी में जीना इसमें बाहर न जाना अर्थ तो है ध्यान का स्वभाव में ठहर जाना महावीर ने ध्यान शब्द का कम प्रयोग किया क्योंकि ध्यान शब्द शब्द ही दूसरे का इशारा करता है जब भी हम कहते हैं तू तो भी अथेंटिव तभी मतलब होता है किसी और पर जब भी हम कहते हैं ध्यान तो उसका मतलब होता है कहां किस पर लोग आते हैं पूछने को कहते हैं हम ध्यान करना चाहते हैं किस पर करें ध्यान शब्द में ही ऑब्जेक्ट का ख्याल विषय का ख्याल छिपा हुआ है इसलिए महावीर ने ध्यान शब्द का उतना प्रयोग नहीं किया ध्यान की जगह ज्यादा उन्होंने प्रयोग किया सामायिक वो महावीर का अपना शब्द है सामायिक महावीर आत्मा को समय कहते हैं और सामायिक उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में ही होता है तब उसे सामायिक एक बहुत अद्भुत काम चल रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा अगर वो काम ठीक ठीक हो सका तो शायद महावीर का शब्द सामायिक पुनरुज्जीवित हो जाए वो काम ये चल रहा है ज्ञान प्लांट ने और अन्य पिछले पचास वर्षों के वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया है कि इस जगत में जो स्पेस है वो थ्री डायमेंशनल है जो स्थान है अवकाश है आकाश है वो तीन आयामों में बचा है हम किसी भी चीज को तीन आयामों में देखते हैं वो थ्री डायमेंशनल है लंबाई है चौड़ाई है मोटाई है वो तीन तीन आयाम में स्थान है और ये तीनों के साथ समय टाइम अब तक बड़ी कठिनाई थी कि यह समय को कैसे इन तीन आयामों से जोड़ा जाए क्योंकि जोड़ तो कहीं ना कहीं होना चाहिए समय और क्षेत्र टाइम और स्पेस कहीं जुड़े होने चाहिए अन्यथा इस जगत का अस्तित्व नहीं बन सकता इसलिए आइंस्टीन ने टाइम और स्पेस को अलग अलग बात करनी बंद कर दी और स्पेस यो टाइम एक शब्द बनाया समय और क्षेत्र एक ही काल क्षेत्र एक और आइंस्टीन ने कहा कि समय जो है वो स्पेस का ही फोर्थ डायमेंशन है वो क्षेत्र का ही चौथा आयाम वो अलग चीज नहीं है के मरने के बाद इस पर और काम हुआ और पाया गया कि टाइम भी एक तरह की ऊर्जा एनर्जी है शक्ति है वो जो चौथा आयाम और अब वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर तो तीन आयामों से बना है और मनुष्य की आत्मा चौथे आयाम से बनी है अगर ये बात सही हो गई तो चौथे आयाम का नाम टाइम है और महावीर ने 2500 साल पहले आत्मा को समय कहा टाइम कहा कई बार विज्ञान जिन अनुभूतियों को बहुत बाद में उपलब्ध कर पाता है रहस्य में डूबे हुए संत उसे हजारों साल पहले देखे दे। दस पंद्रह वर्ष का वक्त है इस बीच काम जोर से चल रहा है बड़ा काम रूस के वैज्ञानिक कर रहे हैं और वे निरंतर इस बात के निकट पहुंचते जा रहे हैं कि समय ही मनुष्य की चेतना है इसे ऐसा समझे तो थोड़ा ख्याल में आ जाए तो हम फिर ध्यान की धारणा में महावीर की धारणा में उतरना आसान हो जाए इसे ऐसा समझे कि पदार्थ बिना समय के भी कल्पना की जा सकती कंसीबेबल है लेकिन चेतना बिना समय के कल्पना भी नहीं की जा सकती सोच लें कि समय नहीं है जगत में तो पदार्थ तो हो सकता है पत्थर हो सकता है लेकिन चेतना ना हो सकेगी क्योंकि चेतना की जो गति है वो स्थान में नहीं है समय में चेतना की जो गति है वो समय में नहीं वो स्थान में नहीं है वो स्पेस में नहीं है वो टाइम में है समय में जब आप यहां उठ के आते हैं अपने घर से तो आपका शरीर यात्रा करता है एक वो यात्रा होती है स्थान में आप घर से निकले कार में बैठे बस में बैठे ट्रेन में बैठे चले ये यात्रा स्थान में आपकी जगह एक पत्थर भी रख देते तो वो भी कार में बैठ के यहां तक आ जाता लेकिन कार में बैठे हुए आपका मन एक और गति भी करता है जिसका कार से कोई संबंध नहीं वो गति समय में हो सकता है आप जब घर हैं और जब कार में बैठे तभी आप समय में इस हाल में आ गए हूँ मन में इस हाल में आ गए हूँ लेकिन कार अभी घर के सामने खड़ी सच तो यह है कि आप कार में बैठते ही इसलिए हैं कि आपका मन कार के पहले इस हाल की तरफ गति करता है इसलिए आप कार में बैठते नहीं तो आप कार में नहीं बैठेंगे पत्थर खुद कार में नहीं बैठेगा उसे किसी को बिठाना पड़ेगा बैठ के भी वो बैठा ही रहेगा जैसा अन था बैठ उसे आप यहाँ उतार लेंगे लेकिन उस पत्थर के भीतर कुछ भी ना होगा जब आप कार में बैठे हैं तो दो गतियां हो रही है एक तो आपका शरीर समय में यात्रा कर रहा है और एक आपका मन आपका शरीर स्थान में यात्रा कर रहा है और आपका मन समय में यात्रा कर रहा है चेतना की गति समय में महावीर ने चेतना को समय ही कहा है और ध्यान को सामायिक कहा है अगर चेतना की गति समय में है तो चेतना की गति के ठहर जाने का नाम सामायिक है शरीर की सारी गति ठहर जाए उसका नाम आसन है और चित्त की सारी गति ठहर जाए उसका नाम ध्यान अगर आप कार में ऐसे बैठ के आ जाएं जैसे पत्थर आता है तो आप ध्यान में थे आपके भीतर कोई गति ना हो सिर्फ शरीर गति करे और आप कार में बैठ के ऐसे आ जाएं जैसे पत्थर आया हो तो आप ध्यान में थे ध्यान का अर्थ है चेतना हो गति शून्य हो जाए मूवमेंट शून्य हो ये ध्यान का अर्थ है महावीर का अब इस ध्यान की तरफ जाने के लिए महावीर आपको क्या सलाह देते इस हम दो तीन हिस्सों में समझने की कोशिश करें कभी आपने छप्पड़ छाए हुए मकान के नीचे देखा होगा कि कोई रंग से प्रकाश की किरण भीतर हो जाती प्रकाश का एक वल्ल एक धारा कमरे में गिरने लगती सारा कमरा अंधेरा है छप्पर से एक बिंब प्रकाश का नीचे तक उतरता है तब आपने एक बात और भी देखी होगी की उस प्रकाश की धारा के भीतर धूल के हजारों कण उड़ते हुए दिखाई पड़ती अंधेरे में भी दिखाई नहीं पड़ते कमरे में वे सभी जगह उड़ रहे हैं आप अंधेरे में वो दिखाई नहीं पड़ते सभी जगह वे उड़ रहे हैं उस प्रकाश की वल्लरी में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दिखाई पड़ने के लिए प्रकाश होना जरूरी है शायद आपको ख्याल आता होगा कि प्रकाश की वल्लरी में ही वे उड़ रहे हैं तो आप गलती में वे तो पूरे कमरे में उड़ रहे हैं लेकिन प्रकाश की वल्लरी में दिखाई पड़ रही आप की चेतना ऐसी ही स्थिति में जितने हिस्से में ध्यान पड़ता है उतने हिस्से में विचार के कंट दिखाई पड़ते हैं बाकी में भी विचार उड़ते रहते हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ते इसकी मनोविज्ञान मन को दो हिस्सों में तोड़ देता है एक को वो कॉन्सियस कहता है एक को अनकॉन्सियस कहता है एक को चेतन एक को अचेतन चेतन उस हिस्से को कहता है जिस पर ध्यान पड़ रहा है और अचेतन उस हिस्से को कहता है जिस पर ध्यान नहीं पड़ रहा चेतन उस हिस्से को कहें जिसमें की प्रकाश की किरण पड़ रही है और धूलकण दिखाई पड़ रहे और अचेतन उसको कहें मां कमरे को जहां अंधेरा है जहां प्रकाश नहीं पड़ रहा धूलकण तो वहां भी ओढ़ रहे पर उनका कोई पता नहीं चल है आपके चेतन मन में आपको विचारों का उड़ना दिखाई पड़ता है चौबीस घंटे विचार चलते रहते हैं, सरकते रहते हैं। कभी आपने ख्याल नहीं किया लेकिन कि जब प्रकाश की किरण उतरती अंधेरे कमरे में तो जो धूल का कण उसमें उड़ता हुआ आता है आपने ख्याल किया वो आस पास के अंधेरे से उड़ता हुआ आता है सिर्फ प्रकाश की किरण में प्रवेश करता है थोड़ी देर में फिर अंधेरे में चला जाता है शायद आपको ये बदानती हो कि वो जब प्रकाश में होता है तभी उसका अस्तित्व है तो आप गलती में आने के पहले भी, भी वो था जाने के बाद भी वो है। आपने कभी अपने विचारों का अध्ययन किया कि वो कहाँ से आते हैं और कहा चले जाते हैं शायद आप सोचते होंगे कि इधर से प्रवेश करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं पैदा और नष्ट नहीं होते आपके अंधेरे चित्त से आते हैं आपके प्रकाशित चित्र में दिखाई पड़ते हैं फिर अंधेरे चित्र में चले जाते अगर आप अपने विचारों को उठता देखने की कोशिश करें की कहा से उठते हैं तो धीरे दीर धीरे आप पाएंगे कि वो आपके ही भीतर अंधेरे से आते हैं और अगर आप उनके जन्म स्रोत पर ध्यान रखें तो धीरे दीर धीरे आप पाएंगे कि वो आपको अंधेरे में भी दिखाई पड़ने लगे और जब वे चले जाते हैं तब भी आपके सामने से भर जा रहे हैं मिट नहीं रहे हैं अगर आप उनका पीछा करेंगे तो धीरे दीर धीरे वे आपको अंधेरे में भी जाते हुए दिखाई पड़ेंगे आप उनका अंधेरे में भी तीखा कर सकते चेतना विचार से भरी जैसे आकाश वायु से भरा है ऐसी चेतना विचार से भरी है जब वायु का धक्का लगता है आपको तो वायु का पता चलता है जब धक्का नहीं लगता तो पता नहीं चलता जब कोई विचार आपको धक्का देता है तब आपको पता चलता है अंत तो आपको पता भी नहीं चलता विचार बैठते रहते आप अपने सौ विचारों में से एक काफी मुश्किल से पता रखते हैं बाकी निन्यानवे ऐसे ही और भी मुझे की बात है कि हवा तो धक्का देती तब पता भी चलता है लेकिन आकाश का आपको कोई पता नहीं चलता क्योंकि वो धक्का भी नहीं देता तो आपकी चेतना में जो विचार उड़ते रहते हैं उनका आपको पता चलता है और चेतना का कभी पता नहीं चलता क्योंकि उसका कोई धक्का नहीं दो उपाय या तो आप इन विचारों से बचना चाहें तो खपड़े से जो छेद हो गया है इसे बंद कर दे तो आपको विचार दिखाई नहीं पड़ेगा नींद में यही होता है वो जो चेतना की थोड़ी सी धारा आपको दिखाई पड़ती थी जागने में आप उसको भी बंद करके सो जाते फिर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता सब बंद हो जाता है। गहरी बेहोशी में भी यही होता हिप्रोसिस सम्मोहन में भी यही होता इसलिए विचार से जो लोग पीड़ित हैं वे लोग अनेक बार आत्मसम्मोहन की क्रियाएं करने लगते हैं और आत्मसम्मोहन को ध्यान समझ लेते हैं वो ध्यान नहीं वो सिर्फ अपनी चेतना को बुझा देना है अंधेरे में डूब जाना है उसका भी सुख है शराब में वही उसी तरह का सुख मिलता है गांजे में अफीम में उसी तरह का सुख मिलता है चेतना का जो छोटी सी धारा बह रही थी वो भी बंद हो गई घुप अंधेरे में खो गए बड़ी शांति मालूम पड़ती है वो अशांति मालूम पड़ती थी प्रकाश की किरण महावीर का ध्यान ऐसा नहीं है जिसमें प्रकाश की किरण को बुझा देना महावीर का ध्यान ऐसा है जिसमें सारे खबरों को अलग कर देना पूरे छप्पर को खोला छोड़ देना ताकि पूरे कमरे में प्रकाश भर जाए ये भी बड़े मजे की बात है जब पूरे कमरे में प्रकाश भर जाता है तब भी धूलकण दिखाई पड़ने बंद हो जाते जब पूरे कमरे में प्रकाश भर जाता तब भी धूलकण नहीं दिखाई पड़ते जब पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता तब भी धूलकण नहीं दिखाई पड़ते जब पूरे कमरे में अंधेरा होता और जरा से स्थान में रोशनी होती तब धूलकण दिखाई पड़ते असल में धूल कणों को दिखाई पड़ने के लिए प्रकाश की धारा भी चाहिए और अंधेरे की पृष्ठभूमि भी चाहिए तो दो उपाय हैं इन कणों को भूल जाने का एक उपाय तो है कि पूरा अंधेरा हो जाए तो इसलिए नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि प्रकाश ही नहीं दिखाई कैसे पड़ेगी या पूरा प्रकाश हो जाए तो भी दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश है कि उतने छोटे से धूलकण दिखाई नहीं पड़ सकते प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है पृष्ठभूमि न होने से धूल कर खोज तो पहला तो ये फर्क समझ लें कि बहुत से प्रयोग हैं ध्यान के जो वस्तुतः मूर्छा के प्रयोग हैं ध्यान के प्रयोग नहीं है जिनमें आदमी अपने कॉन्शस को अनकॉन्सियस में डुबा देता है जिनमें वो गहरी नींद में चला जाता है उठने के बाद उसे शांति भी मालूम पड़ेगी स्वस्थ भी मालूम पड़ेगा ताजा भी मालूम पड़ेगा लेकिन वे उपाय सिर्फ चेतना को दबाने के थे उससे कोई क्रांति घटित नहीं होती श्री महेश योगी जो ध्यान की बात सारी दुनिया में करते हैं वो सिर्फ मूर्छा का प्रयोग है जिसे वे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं जिसे भावातीत ध्यान कहते हैं वो ध्यान भी नहीं है भावातीत तो बिल्कुल नहीं है न तो ट्रांसेंडेंटल है ना मेडिटेशन ध्यान इसलिए नहीं है कि वो केवल एक मंत्र के जाप से स्वयं को सुला लेने का प्रयोग है और किसी भी शब्द की पुनरुक्ति अगर आप करते जाएं तो तंद्रा आ जाती है किसी भी शब्द की शब्द की पुनरुक्ति से तंद्रा पैदा होती है एप्नोसिस पैदा होती है असल में किसी भी शब्द की पुनरुक्ति से बोर्डम पैदा होती है ऊप पैदा होती ऊप नींद ले आती है। तो किसी भी मंत्र के प्रयोग का अगर आप इस तरह प्रयोग करें कि वो आपको ऊब में ले जाए उबा दे घबरा दे ना न रह जाए उसमें तो मन उठ के पुराने से परेशान होकर तंद्राना और निद्राम खो जाता जिन लोगों को नींद की तकलीफ है उनके लिए ये प्रयोग फायदे का है लेकिन न तो ये ध्यान है न भावी और नींद की बहुत लोगों को तकलीफ है उनके लिए ये फायदा करता लेकिन उस फायदे से ध्यान का कोई संबंध नहीं वो फायदा गहरी नींद का ही फायदा है गहरी नींद अच्छी चीज है बुरी चीज़ नहीं इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि महेश योगी जो कहते हैं वो कोई बुरी चीज़ है बड़ी अच्छी चीज है लेकिन उसका उपयोग उतना ही है जितना किसी भी ट्रैंकुलजर का है ट्रैंकुलाइजर भी अच्छी है क्योंकि किसी दवा पर निर्भर रहना पड़ता भीतरी तरकीब भीतरी ट्रिक और इसलिए पूरब में महेश योगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा पश्चिम में बहुत पड़ा क्योंकि पश्चिम अनिद्रा से पीड़ित है पूरब अभी पीड़ित नहीं उसका बुनियादी कारण वही पश्चिम इंसुमेनिया से परेशान है नींद बड़ी मुश्किल हो गई नींद पश्चिम में एक सुख अनुभव हो रहा है क्योंकि इसे पाना मुश्किल हो गया है में नींद कोई सवाल नहीं है अभी भी हाँ पूर्व जितना पश्चिम होता जाएगा उतना नीम का सवाल उठता आएगा तो पश्चिम में जो लोग महसोगी के पास आए वो असल में नींद से तकलीफ से परेशान लोग हैं सो भी नहीं सकते वो वो तरकीब भूल गए जिससे कि जो प्राकृतिक तरकीब थी वो भूल गए हैं वो जो नेचुरल प्रोसेस थी सोने वो की वो भूल गए उनको आर्टिफिशियल टेक्निक की जरूरत है जिससे वो सो सके लेकिन दो तीन महीने से ज्यादा कोई उनके पास नहीं रहेगा डाल जाएगा क्योंकि जब उससे नींद आने लगेगी तो बात खत्म हो गई तब तो वो कहेगा कि ध्यान चाहिए ये तो नींद हो गई ठीक लेकिन अब आगे वो आगे खींचना मुश्किल है क्योंकि वो प्रयोग कुल जमा नींद का है महावीर मूर्छा विरोधी है इसलिए महावीर ने ऐसी भी किसी पद्धति की सलाह नहीं दी जिससे मूर्छा के आने की जरा सी भी संभावना हो यही महावीर के और भारत के दूसरी पद्धतियों का है। भारत में दो पद्धतियां रही हैं कहना चाहिए सारे जगत में दो ही पद्धतियां हैं ध्यान की मूलता दो तरह की पद्धतियां हैं एक पद्धति को हम ब्राह्मण पद्धति कहें और एक पद्धति को हम श्रमण पद्धति कहें। महावीर की जो पद्धति है उसका नाम श्रवण पद्धति है दूसरी जो पद्धति है वो ब्राह्मण की पद्धति है ब्राह्मण की पद्धति विश्राम की पद्धति है वो इस बात की पद्धति है जिसे हम कहें रिलैक्सेशन परमात्मा में अपने को विश्राम कर दो छोड़ दो ब्रह्म में अपने को विश्राम कर दो महावीर बनाए किसी ब्राह्मण पद्धति की सलाह नहीं दी उन्होंने कहा कि विश्राम में बहुत डर तो यह है सौ में निन्यानवे मौके पर डर ये है कि आप नींद में चले जाओ सौ में निन्यानबे मौके पर डर ये है कि आप नींद में चले जाओ क्योंकि विश्राम और नींद का गहरा अंतर संबंध है और आपके जन्मों जन्मों का एक ही अनुभव है कि जब भी आप विश्राम में गए हो तभी आप नींद में गए हो साफ तो के चित्त की एक संस्कारित व्यवस्था है कि जब भी आप विश्राम करोगे नींद आ जाएगी इसलिए जिनको नींद नहीं आती उनको डॉक्टर सलाह देता है रिलेक्शन का शिथिलीकरण का शवासन का की तुम विश्राम करो शिथिल हो जाओ तो नींद आ जाएगी इससे उल्टा भी सही है अगर कोई विश्राम में जाए तो बहुत डर ये है कि वो नींद में न चला जाए इसलिए जिसे विश्राम में जाना है उसे बहुत दूसरी और प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा जिनसे नींद रुकती हो अन्यथा विश्राम नींद बन जाता महावीर ने उन पद्धतियों का उपयोग नहीं किया महावीर ने जो पद्धतियों का उपयोग किया वो विश्राम से उल्टी है इसलिए उनकी पद्धति का नाम है श्रम श्रमण कहते हैं श्रमपूर्वक ध्यान में जाना है विश्राम पूर्वक नहीं और श्रमपूर्वक ध्यान में जाना बिल्कुल उल्टा है विश्राम पूर्वक ध्यान में जाने अगर किसी आदमी से हम कहते हैं विश्राम करो तो हम कहते हैं हाथ हाँ से ढीले छोड़ दो सुस्त हो जाओ स्थिर हो जाओ ऐसे हो जाओ जैसे मुर्दा हो गए श्रम की जो पद्धति है वो कहेगी कितना तनाव पैदा करो कितना टेंशन पैदा करो जितना कि तुम कर सकते हो जितना तनाव पैदा कर सको उतना अच्छा है अपने को इतना खींचो इतना खींचो इतना खींचो जैसे कोई वीणा के तार को खींचता चला जाए और टंकार पर छोड़ खींचते चले जाओ खींचते चले जाओ तीव्रतम स्वर तक अपने तनाव को खींच लो निश्चित ही एक सीमा आती है कि अगर आप सितार के तार को खींचते चले जाएं तो तार टूट जाए लेकिन चेतना के टूटने का कोई उपाय नहीं वो टूटती ही नहीं इसलिए आप खींच ऐसी चले जाओ महावीर कहते हैं खींच ऐसी चले जाओ एक सीमा आएगी जहाँ तार टूट जाता है लेकिन चेतना नहीं टूटती लेकिन चेतना भी अपनी अति पर आ जाती क्लाइमेक्स पर आ जाती चरम पर आ जाती और जब चरम पर आ जाती तो अनजाने तुम्हारे बिना पते विश्राम को उपलब्ध हो जाती इसमें इस मुठ्ठी को बंद करता जाऊँ बंद करता जाऊँ जितनी मेरी ताकत है सारी ताकत लगा के इसे तो बंद करता जाऊँ एक घड़ी आएगी कि मेरी ताकत चरम तक तो पहुंच जाएगी अचानक मैं कहूंगा कि मुट्ठी ने खोलना शुरू कर दिया क्योंकि अब मेरे पास बंद करने की और ताकत नहीं है मुठ्ठी को बंद करके खोलने का भी उपाय है और ध्यान रहे जब मुट्ठी को पूरी तरह बंद करके खोला जाता है तब जो विश्राम उपलब्ध होता है वो बहुत अनूठा है वो नींद में कभी नहीं ले सीधा विश्राम में ले जाता है सो में निन्यानबे मौके विश्राम में जाने के हैं नींद में जाने का मौका नहीं क्योंकि आदमी ने इतना श्रम किया है इतना खींचा है इतना ताना है इस तनाव के लिए उसे इतने जागरण में जाना पड़ेगा कि उस जागरण से वो एकदम नींद में नहीं जा सकता विश्राम में चला जाए की पद्धति श्रम की पद्धति है चित्र तो को इतने तनाव पर ले जाना तनाव दो तरह का हो सकता है एक तनाव तो किसी दूसरी चीज के लिए हो सकता है उसके लिए महावीर कहते हैं वो गलत ध्यान है एक तनाव स्वयं के प्रति हो सकता है उसे महावीर कहते हैं वो ठीक ध्यान इस ठीक ध्यान के लिए कुछ प्रारंभिक बातें हैं उनके बिना इस ध्यान में नहीं उतरा जा सकता उनके बिना उतरिएगा तो विक्षिप्त हो सकते है। एक तो ये दस सूत्र जो मैंने कल तक कहे है ये अनिवार्य है इनके बिना उस प्रयोग को नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दस सूत्रों के प्रयोग से आपके व्यक्तित्व में वो स्थिति वो ऊर्जा और वो शक्ति आ जाती है जिनसे आप कर्म तक अपने को तनाव में ले जा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य और क्षमता आ जाती है कि आप विक्षिप्त नहीं हो सकते अन्यथा अगर कोई महावीर के ध्यान को सीधा शुरू करे तो वो विक्षिप्त हो सकता है वो पागल हो इसलिए भूल के भी इस प्रयोग को सीधा नहीं करना है वो दस हिस्से अनिवार्य है और इसकी प्राथमिक भूमिकाएं है ध्यान की वो मैं आपसे अभी पश्चिम में एक बहुत विचारशील वैज्ञानिक ध्यान पर काम करता है उसका नाम है रान हुबाट उसने एक नए विज्ञान को जन्म दिया उसका नाम है साइंटोलॉजी ध्यान की उसने जो जो बातें खोजबीन की है वो महावीर से बड़ी मेल खाती है इस समय पृथ्वी पर महावीर के ध्यान को निकटतम कोई आदमी समझ सकता है वो तो रान हु जैनों को तो उसके नाम का भी पता नहीं होगा जैन साधुओं में तो मैं पूरे मुल्क में घूम कर देख लिया एक आदमी नहीं महावीर के ध्यान को समझ सकता हो करने की बात बहुत दूर है प्रवचन वे करते हैं रोज लेकिन मैं चकित हुआ कि पांच पांच सौ सात सात सौ साधुओं के गण का जो गणी हो प्रमुख हो आचार्य हो वो भी एकांत में मुझसे पूछता है कि ध्यान कैसे करे सात सौ साधुओं को क्या करवाया जा रहा होगा उनका गुरु पूछता है ध्यान कैसे करे निश्चित ही ये गुरु एकांत पूछता है इतना विश्वास नहीं है की चार लोगों के सामने पूछ सक राम हुबार ने तीन शब्दों का प्रयोग किया है ज्ञान की प्राथमिक प्रक्रिया में प्रवेश के लिए वे तीनों शब्द महावीर के राम हुबार को महावीर के शब्दों का कोई पता नहीं है उसने अंग्रेजी में प्रयोग किया है उसका एक शब्द है रिमेम्बरिंग दूसरा शब्द है रिटर्निंग और तीसरा शब्द है रिलिविंग तीनों शब्द महावीर के रिटर्निंग से आप अच्छी तरह परिचित हैं प्रतिक्रमण रिलिविंग से आप उतने परिचित नहीं हैं महावीर का शब्द है जाति स्मरण पुनः जीना उसको जो जिया जा चुका है रिमेम्बरिंग भी ने बुद्ध ने दोनों ने स्मृति वही शब्द बिगड़ बिगड़ कर कबीर और नानक के पास आते आते सुरखी हो गया वही शब्द स्मृति रिमेम्बरिंग से हम सब परिचित हैं स्मृति से सुबह आपने भोजन किया था आपको याद है लेकिन स्मृति सदा आंशिक होती है तो क्योंकि जब आप भोजन की याद करते हैं सांझ को कि सुबह आपने भोजन किया था तो आप पूरी घटना को याद नहीं कर पाते क्योंकि भोजन करते वक्त बहुत कुछ घट रहा था चौके में बर्तन की आवाज आ रही थी भोजन की सुगंध आ रही थी पत्नी आसपास घूम रही थी उसकी दुश्मनी आपके आस झलक रही थी बच्चे उपद्रव कर रहे थे उनका उपद्रव आपको मालूम पड़ रहा था गर्मी थी कि सर्दी थी वो आपको छू रही थी हवाओं के झोंके आ रहे थे की नहीं आ रहे थे वो सारी स्थिति थी भीतर भी आपको भूख कितनी लगी थी मन में कौन से विचार चल रहे थे कहा भागने के लिए आप तैयारी कर रहे थे यहाँ खाना खा रहे थे मन कहाँ जा चुका था ये टोटल सिचुएशन थी जब आप शाम को याद करते है तो सिर्फ इतने ही करते हैं कि सुबह बारह बजे भोजन किया था ये आंशिक है जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन की सुगंध भी होती है स्वाद भी होता है आपको पता नहीं होगा कि अगर आपकी नाक और आंख बिल्कुल बंद कर दी जाए तो आप प्याज में और श्यो में कोई फर्क ना बता सकेंगे स्वाद में आंख पर पट्टी बांध दी जाए और नाक पर पट्टी बांध दी जाए और बंद कर दी जाए और कहा जाए आपके ऑंस पर क्या रखा है अब आप इसको चक के बताइए तो आप प्याज में और श्यो में भी फर्क ना बता सकेंगे क्योंकि प्याज और सेव का असली फर्क आपको स्वाद से नहीं चलता गंध से चलता और आख से चलता है स्वाद से पता नहीं चलता आपको तो बहुत घटनाएं भोजन की सिचुएशन में है वो आपको याद नहीं आती से आंसक याद है कि 12 बजे भोजन किया था इसको रिटर्निंग दूसरा जो प्रतिक्रमण है उसका अर्थ है पूरी की पूरी स्थिति को याद करना पूरी स्थिति को याद करना लेकिन पूरी स्थिति को भी याद करने में आप बाहर बने रहते हैं रिलिविंग का अर्थ है पूरी स्थिति को पुनः जीना अगर महावीर के ध्यान में जाना है तो रात सोते समय एक प्राथमिक प्रयोग अनिवार्य है सोते समय करीब करीब वैसी घटना घटती है जैसा बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु के समय घटती है आपने सुना होगा कि कभी पानी में डूब जाने वाले लोग एक क्षण में अपने पूरे जीवन को रिलीव कर लेते हैं कभी कभी पानी में डूबा हुआ कोई आदमी बच जाता है तो वो कहता है कि जब मैं डूब रहा था और बिल्कुल मरने के करीब निश्चित हो गया तो एक क्षण पर जैसे पूरी जिंदगी की फिल्म मेरे सामने से गुजर गई पूरी जिंदगी की फिल्म एक क्षण में मैंने देख डाली और ऐसी नहीं देखी कि स्मरण की हो इस तरह देखी कि जैसे मैं फिर से जी लिया मृत्यु के क्षण में आकस्मिक मृत्यु के क्षण में जबकि मृत्यु आसन मालूम पड़ती है आगही मालूम पड़ती है बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता मृत्यु साफ होती है सब ऐसी घटना करती है। महावीर के ध्यान में अगर उतरना हो तो ऐसी घटना नींद के पहले रोज घटानी चाहिए जब रात सोने लगे और जब नींद करीब आने लगे तो रिलीफ पहले तो स्मृति से शुरू करना पड़ेगा सुबह से लेकर सां सोने तक स्मरण करें एक तीन महीने गहरा प्रयोग किया जाए तो आपको पता चलेगा की स्मृति धीरे धीरे प्रतिक्रमण बन गई अब पूरी स्थिति याद आने लगी और भी तीन महीने प्रयोग किया जाए प्रतिक्रमण पर तो आप पाएंगे कि अब प्रतिक्रमण पुनर्जी पुनर्जीवन बन गया अब आप रिलुक करने लगे को नौ महीने के प्रयोग में आप पाएंगे कि आप सुबह से लेकर शाम को फिर से जी सकते फिर से जरा भी फर्क नहीं होगा आप फिर से जियेंगे और बड़े मजे की बात है कि इस बार जब आप जियेंगे तो ये ज्यादा जीवन होगा बजाय उसके जो कि आप दिन में जीए थे क्योंकि उस वक्त और भी पच्चीस उलझाव थे अब कोई उलझाव नहीं है कहता है कि ये ट्रैक पर वापस लौट के फिर से यात्रा करनी उसी ट्रैक पर जैसे कि टेप रिकॉर्ड को आपने सुन लिया दस मिनट उल्टा आया फिर दस मिनट वही सुना या फिल्म आपने देखी फिर से फिल्म देखी और मन के ट्रैक पर कुछ भी खोता नहीं मन के पथ पर सब सुरक्षित खोता नहीं रा सोने के पहले अगर महावीर के ध्यान में सामायिक में प्रवेश करना हो तो कोई नौ महीने का तीन तीन महीने एक एक प्रयोग पर बिताने जरूरी है पहले स्मरण करना शुरू करें पूरी तरह स्मरण करें सुबह से शाम तक क्या हुआ फिर प्रतिक्रमण करें पूरी स्थिति को याद करने की कोशिश करें कि किस किस घटना में कौन कौन सी पूरी स्थिति थी आप बहुत हैरान होंगे और आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाएगी आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे और दूसरे दिन आपके जीने का रस भी बहुत बढ़ जाए क्योंकि दूसरे दिन धीरे धीरे आप बहुत सी चीजों के प्रति जागरूक हो जाएंगे जिनके प्रति आप कभी जागरूक न थे जब आप भोजन कर रहे हैं तब बाहर वर्षा भी हो रही है तब उसके बूंदों की टाप भी आपके कान सुन रहे हैं लेकिन आप इतने संवेदनशील है कि आपके भोजन में वो बूंदो का स्वर जुड़ नहीं पाता है तब बाहर की जमीन पर पड़ी हुई नई बूदों की गंध भी आ रही है लेकिन आप इतने संवेदनहीन हैं कि वो गंध आपके भोजन में जुड़ नहीं पाती तब खिड़की में फूल भी खिले हैं लेकिन फूलों का सौंदर्य आपके भोजन में संयुक्त नहीं हो पाता आप संवेदनहीन है इनसे हो गए अगर आप प्रतिक्रमण की पूरी यात्रा करते हैं तो आपके जीवन में सौंदर्य का रस का और अनुभव का एक नया आयाम खुलना शुरू हो जाएगा पूरी घटना आपको जीने मिलेगी और जब भी पूरी घटना जीती है जब भी पूरी घटना होती है तो आप उस घटना को दोबारा जीने की आकांक्षा से मुक्त होने लगते हैं छीन होती है अगर कोई व्यक्ति एक बार भी किसी भी घटना से परिपूर्णतया बीत जाए गुजर जाए तो उसका इच्छा उसे रिपीट करने की दोहराने की फिर नहीं होती तो अतीत से छुटकारा होता, और से होता। और से है और भविष्य से भी छुटकारा होता है प्रतिक्रमण अतीत और भविष्य से छुटकारे की विधि फिर इस प्रतिक्रमण को इतना गहरा करते जाएं कि एक घड़ी ऐसी आ जाए कि अब आप याद ना करें रिलिप करें पुनर्जीवित हो जाए उस घटना को फिर से जिए और आप हैरान होंगे वो घटना फिर से जी जा सकती है और जिस दिन आप उस घटना को फिर से जीने में समर्थ हो जाएंगे उस दिन रात सपने बंद हो जाएंगे क्योंकि सपने में वही घटनाएं आप फिर से जीने की कोशिश करते हैं और तो कुछ नहीं करते अगर आप होश पूर्वक रात सोने के पहले पूरे दिन को पूरा जी लिए हैं तो निपटारा कर दिया क्लोज हो गया अब कुछ याद करने की जरूरत ना रही पुनः जीने की जरूरत ना रही जो जो छूट गया था वो भी फिर से जी लिया गया जो जो रस अधूरा रह गया था जो जो अनकंप्लीट अपूर्ण रह गया था वो पूरा कर लिया गया जिस दिन आदमी रिलिफ कर लेता है उस दिन रात सपने विदा हो जाते, और निद्रा जितनी गहरी हो जाती सुबह जागरण उतना ही प्रगाढ़ हो जाता अपने जब विदा हो जाते हैं नींद में तो दिन में विचार कम हो जाते हैं। ये सब संयुक्त हैं। जब रात स्वप्न रहित हो जाती है तो दिन विचार शून्य होने लगता है विचार रिक्त होने लगता है इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर विचार नहीं कर सकते इसका ये मतलब है कि फिर आप विचार कर सकते हैं लेकिन करने का आप सैशन नहीं रह जाता जरूरी नहीं रह जाता कि करें ही अभी तो आपको मजबूरी में करना पड़ता है आप चाहें तो भी कि ना करें तो भी करना पड़ता है और जिस विचार को आप चाहते हैं ना करें उसे और भी करना पड़ता है अभी आप बिल्कुल गुलाम हैं अभी मन आपकी मानता नहीं महावीर से अगर पूछें तो विक्षिप्त का यही लक्षण है जिसका मन उसकी नहीं मानता विक्षिप्त का यही लक्षण पागलपन तो की मात्राएं हैं किसी का जरा कम मानता है किसी का जरा ज्यादा मानता है किसी का थोड़ा और ज्यादा मानता है कोई अपने भीतर ही भीतर करता रहता कोई जरा बाहर करने लगता है वही काम बस इतनी मात्राओं के फर्क है। डिग्रीज ऑफ मैडनेस क्योंकि जब तक ध्यान ना उपलब्ध हो तब तक आप विक्षिप्त होंगे ही ध्यान का अभाव विक्षिप्तता है ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति के स्वप्न शून्य हो जाते ऐसी हो जाती है उसकी रात जैसे प्रकाश की बलड़ी में धूल के कन्ना रह गए जब वो सुबह उठता है तो सच पूछिए वही आदमी सुबह उठता है जिसने रात स्वप्न नहीं देखे नहीं तो सिर्फ नींद की एक परत टूटती है और सपने भीतर दिन भर चलते रहते हैं इसलिए कभी भी आंख बंद करिए देवा स्वप्न शुरू हो जाता है सपना भीतर चलता ही रहता है सिर्फ ऊपर की एक पर्त जाग जाती है काम चलाऊ है वो पर उससे आप सड़क पर बच के निकल जाते उसमें आप अपने दफ्तर पहुंच जाते उसमें अपना आप काम कर लेते आदत रोबोट आपके भीतर जो यंत्र बन गया है वो काम कर लेता इतना होश है बस इसे महावीर होश नहीं कहते रात जब स्वप्न पूरी तरह समाप्त हो जाते तब सुबह आप ऐसे उठते हैं कि उस उठने का आपको कोई भी पता नहीं उठने में इतना ही फर्क है जैसे किसी ने एक मिट्टी के तेल में जलती हुई बाती देखी हो पीला धुंधला धुएं से भरा हुआ प्रकाश और फिर उस आदमी ने पहली दफा सूरज का जागना देखा हो सूरज का उगना देखा हो तो इतना ही फर्क है अभी जिसे आप जागना कहते हैं वो ऐसा ही मदी सी पीली सी धीमी सी लॉ है जब स्वप्न समाप्त हो जाते तब आप सुबह उठते हैं जैसे सूरज जगह उस जागी हुई चेतना में विचार आपके गुलाम हो जाते हैं मालिक नहीं होते अब महावीर कहते हैं जब तक विचार मालिक है तब तक ध्यान कैसे हो पाएगा विचार की मालिकत आपकी होनी चाहिए तब ध्यान है। तब आप जब चाहें विचार करें जब चाहें तब ना करें तो दूसरा प्रयोग एक तो नींद के साथ दूसरा प्रयोग सुबह जागने के साथ जैसे ही जागे वैसे ही प्रतीक्षा करें उठकर कि कब पहला विचार आता है पहले विचार को पकड़े कब आता है धीरे धीरे आप हैरान होंगे बहुत हैरान होंगे कि जितना आप जाग के पहले विचार को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही देर से आता है कभी घंटों लग जाएंगे और पहला विचार नहीं आएगा और ये घंटा जो है विचार रहित ये आपकी चेतना को शीर्षासन से सीधा खड़ा करने में सहयोगी बनेगा आप पैर के बल खड़े हो सकेंगे क्योंकि तो अगर घंटा भर तो बहुत दूर है अगर एक मिनट के लिए भी कोई विचार ना आए तो आपको विचार नरक है यह अनुभव होना शुरू हो जाएगा और निर्विचार होना आनंद है स्वर्ग है यह अनुभव होना शुरू हो जाए। एक मिनट को भी विचार ना आए तो आपको अपने भीतर विचारों के अतिरिक्त जो है उसका दर्शन शुरू हो जाए। तब धूमधन दिखाई पड़ेगी प्रकाश की बल्लरी दिखाई पड़ेगी तब आपका गैस्टाल्ट बदल जाएगा अगर आपने कभी कोई गैस्टाल चित्र देखे हैं तो आप समझ पाएंगे मनोविज्ञान की किताबों में गैस्टाल्ट के चित्र दिए होते हैं कभी एक चित्र आपने में से बहुत लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा तो देखना चाहिए एक बूढ़ी का चित्र बना होता है बूढ़ी स्त्री का चित्र बना होता है बहुत से गैस्टाल चित्र हैं बूढ़ी का चित्र बना होता है आप उसको गौर से देखें तो बूढ़ी दिखाई पड़ती फिर आप देखते ही रहे देखते ही रहे देखते ही रहे अचानक आप पाते हैं कि चित्र बदल गया और एक जवान स्त्री दिखाई पड़नी शुरू हो गई वो भी उन्ही रेखाओं में छिपी हुई है वो भी उन्हीं रेखाओं में छिपी हुई है लेकिन एक बड़ी मजे की बात होगी जब तक आपको बूढ़ी का चित्र दिखाई पड़ेगा तब तक जवान स्त्री का चित्र नहीं दिखाई पड़ेगा और जब आपको जवान स्त्री का चित्र दिखाई पड़ेगा तो बूढ़ी खो जाएगी दोनों आप एक साथ नहीं देख सकते ये गैस्टाल्ट का मतलब है गैसटाल्ट का मतलब है कि पैटर्न है देखने के और विपरीत पैटर्न एक साथ नहीं देखे जा सकते जब जवान स्त्री दिखाई पड़ेगी चित्र वही है रेखाएं वही है आप वही है कुछ बदला नहीं है लेकिन आपका ध्यान बदल गया आप बूढ़ी को देखते देखते उब गए परेशान हो गए ध्यान में एक परिवर्तन ले लिया उसने कुछ नया देखना शुरू किया क्योंकि ध्यान सदा नया देखना चाहता अब वो जवान स्त्री जो अभी तक आपको नहीं दिखाई पड़ी थी वो दिखाई पड़ गई बड़ा मजा ये होगा कि आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते साइमल्टेनियसली युग पथ नहीं देख सकते अब आपको पता है पहले तो आपको पता भी नहीं था कि इसमें एक जवान चेहरा भी छिपा हुआ है अब आपको पता है कि दोनों चेहरे छिपे हैं अब भी आप नहीं देख सकते अब भी जब तक आप जवान चेहरा देखते चे रहेंगे बूढ़ी का कोई पता नहीं चलेगा जब आप बूढ़ी को देखना शुरू करेंगे जवान चेहरा को जाएगा है ये चेतना विपरीत को एक साथ नहीं देख सकती जब तक आप धूल के कण देख रहे हैं तब तक आप प्रकाश की वलरी नहीं देख सकते और जब आप प्रकाश की वलरी देखने लगेंगे तो धूल के कर्ण नहीं देख जब तक आप विचार देख रहे हैं तब तक आप चेतना को नहीं देख सकते जब आप विचार को नहीं देखेंगे तब आप चेतना को देखेंगे और चेतना को एक तरफ जो देख ले उसके जीवन की सारी की सारी रूपरेखा बदल जाती है अभी हमारी सारी रूपरेखा विचार से निर्धारित होती है धूलकणों से फिर हमारी सारी चेतना प्रकाश से प्रवाहित होती है फिर भी आप दोनों चीजों को एक साथ ना देख सकेंगे जब आप विचार देखेंगे तब चेतना भूल जाएगी जब आप चेतना देखेंगे तब विचार भूल जाएगी लेकिन फिर आपको याद तो रहेगा चाहे जवान चेहरा दिखाई पड़ रहा हो आपको याद तो रहेगा कि बूढ़ा चेहरा छिपा हुआ है फिर आप बूढ़ा चेहरा देख रहे हो तब भी आपको याद रहेगा की जवान चेहरा भी कहीं मौजूद है सोया हुआ छिपा हुआ प्रगति जिस दिन कोई व्यक्ति निर्विचार हो जाता है उस दिन वो चेतना पर उसके ध्यान जाता है तब तक ध्यान नहीं जाता और एक बार चेतना पर ध्यान चला जाए तो फिर चेतना का विस्मरण नहीं होता चाहे आप विचार में लगे रहें दुकान पे लगे रहें बाजार में काम करते रहे कुछ भी करते रहे भीतर चेतना है इसकी स्पष्ट प्रकृति बनी रहती है। बीमार हो जाए रुग्ण हो जाए दुखी हो जाए हाथ पैर कट जाए फिर भी बीतक कितना है इसकी स्मृति बनी रहेगी और जब चाहे तब गेस्ट हाउस बदल सकते हैं एक्सीडेंट हो रहा है शरीर टूट के गिर पड़ा पैर अलग हो गए हैं जरूरी नहीं कि आप पैर को ही देख के दुखी हो आप गेस्ट हाउस बदल सकते हैं आप चेतना को देखने लगे शरीर गया शरीर का कोई दुख नहीं होगा आप शरीर नहीं रहे जब महावीर के कान में थीलियां ठोंकी जा रही है तो आप ये मत समझना कि महावीर आप ही जैसे शरीर हैं आप ही जैसे शरीर होंगे तो खिलियों का दर्द होगा महावीर का गैस का बदल जाता है अब महावीर शरीर को नहीं देख रहे वो चेतना को देख रहे। तो शरीर में खिलिया ठोकी जा रही तो ऐसे ही मालूम पड़ती है जैसे किसी और के शरीर में खिलिया ठोकी जा रही जैसे कहीं और दूर डिस्टेंस पर खिलिया ठोकी जा रही महावीर दूर हो गए महावीर मर रहे है तो आप ही जैसे नहीं मर रहे हैं गैस काल और महावीर चेतना को देख रहे हैं जो नहीं मरती Intent? जब जीस को सूली पर लटकाया जा रहा है तो गैस्टाल्ट और है। जीसस उस शरीर को नहीं देख रहा है जो सूली पर लटकाया जा रहा है जब मंसूर को काटा जा रहा है तो गैसॉल्ट और तो है मंसूर उस शरीर को नहीं देख रहा है जो काटा जा रहा है ये मंसूर हंस रहा है और कोई पूछता है तो मंसूर तुम काटे जा रहे हंस रहे तो मंसूर में कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ की जिससे तुम काट रहे हो वो मैं नहीं हो और जो मैं हूँ तुम उसे छू भी नहीं पा रहे तो मुझे बड़ी हसी आ रही है तुम्हारी तलवारें मेरे आसपास से गुजर जा रही हैं लेकिन मुझे स्पष्ट नहीं कर पाती इज्ञात का परिवर्तन है ध्यान का परिवर्तन है ध्यान का फोकस बदल गया वो कुछ और देख रहा है तो रात्रि विचार के लिए तीन प्रक्रियाएं सुबह पहले विचार की प्रतीक्षा की एक प्रक्रिया और से सारे दिन साक्षी का भाव फिटने से जो भी हो रहा है उसका मैं साक्षी हूं करता नहीं भोजन कर रहे हैं तो दो चीजें रह जाती दो भी नहीं रह जाती साधारण आदमी को एक ही चीज रह जाती भोजन रह जाता है अगर थोड़ा बुद्धिमान आदमी है तो दो चीजें होती भोजन होता है भोजन करने वाला होता है बुद्धिमान से मेरा मतलब जो थोड़ा सोच समझ के जीता है जो बिल्कुल ही गैर सोच समझ के जीता है भोजन ही रह जाता है इसलिए वो ज्यादा भोजन कर जाता है क्योंकि भोजन करने वाला तो मौजूद नहीं था कल उसने तय किया था इतना ज्यादा भोजन नहीं करना है पच्चीस दफे तय कर चुका इतना ज्यादा भोजन नहीं करना है ये बीमारी पकड़ती है ये रोग आ जाता है रोग से दुखी होता है तब कहता है ये भोजन इतना नहीं करना है तय कर लिया कल जब फिर भोजन करने बैठता है तो ज्यादा तो भोजन कर जाता है वही चीजें खा लेता है जो नहीं खानी थी क्यों भोजन करने वाला मौजूद ही नहीं रहता सिर्फ भोजन रह जाता भोजन ने तो तय नहीं किया था। इसलिए भोजन को जितना करवाना है करवा देता है जिसको हम थोड़ा बुद्धिमान आदमी कहें वो दोनों का होश रखता है भोजन का भी भोजन करने वाले का भी लेकिन महावीर जिसे साक्षी कहते हैं वो तीसरा होश वो होश इस बात का है कि ना तो मैं भोजन हूं और न मैं भोजन करने वाला हूँ भोजन भोजन है भोजन करने वाला शरीर मैं दोनों से अलग एक ट्राइंगल का निर्माण है एक त्रिकोण का एक त्रिभुज का तीसरे कौन पर मैं हूं इस तीसरे कोम पर इस तीसरे बिंदु पर 24 घंटे रहने की कोशिश साक्षी भाव है कुछ भी हो रहा है तो तीन हिस्से सदा मौजूद हैं और मैं तीसरा हूं मैं दोनों ही ज्यादा भोजन कर लेने वाला एक ही कौन देखता है अगर कहीं प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में थोड़ी जानकारी बढ़ गई तो दूसरा कौन भी देखने लगता है कि, कि मैं करने वाला ज्यादा न कर लू पहले भोजन से एकात्म हो जाता था अब करने वाले शरीर से एकात्म हो जाता है लेकिन साक्षी नहीं होता साक्षी तो तब होता है जब दोनों के पार तीसरा हो जाता और जब वो देखता है की ये रहा भोजन ये रहा शरीर ये रहा मैं और मैं सदा अलग हूं महावीर ने कहा है पृथकत्व साक्षी भाव का उन्होंने प्रयोग नहीं किया उन्होंने पृथकत्व शब्द का प्रयोग किया है अलगपन इसको महावीर ने कहा भेद विज्ञान द साइंस ऑफ डिविजन महावीर का अपना शब्द है भेद विज्ञान द साइंस टू डिवाइड चीजों को अपने अपने हिस्सों में तोड़ देना भोजन वहां है शरीर यहां है मैं दोनों के पार इतना भेद स्पष्ट हो जाए तो साक्षी है। तो तीन बातें स्मरण रखें रात नींद के समय स्मरण प्रतिक्रमण पुनर्जीवन सुबह पहले विचार की प्रतीक्षा ताकि अंतराल दिखाई पड़े और अंतराल में ग्रस्तार बदल जाए धूल करना दिखाई पड़े प्रकाश की धारा इस वर्णन में आ जाए और पूरे समय 24 घंटे उठते बैठते सोते तीसरे बिंदु पर ध्यान तीसरे पर खड़े रहना ये तीन बातें अगर पूरी हो जाएं तो महावीर जिसे सामायिक कहते हैं वो फलित हो हम आत्मा में स्थिर होते हैं यह जो आत्म स्थिरता है यह कोई जड़ स्टिग्नेंट बात नहीं सब हमारे पास नहीं है शब्द हमारे पास दो हैं चलना ठहर जाना गति अगति डायनमिक ट तीसरा शब्द हमारे पास नहीं है लेकिन महावीर जैसे लोग सदा ही जो बोलते हैं वो तीसरे की बात है थर्ड और हमारी भाषा दो तरह के शब्द जानती है तीसरे तरह के शब्द नहीं जानती तो इसलिए महावीर जैसे लोगों के अनुभव को प्रकट करने के लिए दोनों शब्दों का एक साथ उपयोग करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं तब पैराडॉक्सिकल हो जाता है अगर हम ऐसा कह सकें और कोई अर्थ साफ होता हो ऐसी अगति जो पूर्ण गति है ऐसा ठहराव जहां कोई ठहराव नहीं है मूवमेंट विदाउट मूवमेंट तो शायद हम खबर दे पाए क्योंकि तो हमारे दो शब्द थे और महावीर जैसे व्यक्ति तीसरे बिंदु से जीते अब तो तीसरे बिंदु की अब तक कोई भाषा नहीं पैदा होगी शायद कभी हो भी नहीं सकेगी नहीं हो सकेगी इसलिए कि भाषा के लिए द्वंद्व जरूरी है आपको कभी ख्याल नहीं आता कि भाषा कैसा खेल है अगर आप डिक्शनरी में देखने जाएं, तो वहां लिखा हुआ है पदार्थ क्या है जो मन नहीं और जब आप मन को देखने जाएं, तो वहां लिखा है मन क्या है जो पदार्थ नहीं कैसा पागलपन न पदार्थ का कोई पता है न मन का कोई पता है लेकिन व्याख्या बन जाती दूसरे के इंकार करने से व्याख्या बना लेते अब ये कोई बात हुई कि पुरुष कौन है जो स्त्री नहीं स्त्री कौन है जो पुरुष नहीं ये कोई बात हुई ये कोई डेफिनेशन हुई ये कोई परिभाषा हुई अंधेरा वो है जो प्रकाश नहीं प्रकाश हुआ है जो अंधेरा नहीं समझ में आता है कि बिल्कुल ठीक है लेकिन बिल्कुल बेमानी इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ अगर मैं पूछूं दया क्या है आप कहते हैं बाया नहीं तो ज्यादा व्यर्थ की चीज जमीन पर खोजनी बहुत मुश्किल है शब्द कोश ज्यादा व्यर्थ की चीज क्योंकि शब्दकोश वाला कर क्या रहा है वो तो पांचवें पेज पर पे कहता है कि दसवां पेज देखो और दसवें पेज पर पे कहता है कि पांचवा देखो अगर मैं आपके गांव में आऊं और आपसे पूछूं कि रहमान कहां रहते हैं आप कहें कि राम के पड़ोस में तो मैं पूछूं राम कहां रहते हैं आप कहें रहमान के पड़ोस में इससे क्या अर्थ होता है हमें अज्ञात की परिभाषा उससे करनी चाहिए जो ज्ञात हो तब तो कोई मतलब होता है हम एक अज्ञात की परिभाषा दूसरे अज्ञात से करते हैं वन अनोन इज डिफाइंड बाय अनदर अनोन हमें कुछ भी पता नहीं है एक अज्ञात को हम दूसरे अज्ञात से व्याख्या कर देते हैं और इस तरह ज्ञात का भ्रम पैदा कर लेते हैं नॉलेज ज्ञान का जो हमारा भ्रम है वो इसी तरह खड़ा हुआ है मगर इससे काम चल जाता है इससे काम चल जाता है काम चलाओ है ये ज्ञान पर इससे कोई सत्य काम अनुभव नहीं होता महावीर जैसे व्यक्ति की तकलीफ ये है कि वो तीसरे बिंदु पर पड़ा होता है जहां चीजें तोड़ी नहीं जा सकती जहां द्वंद्व नहीं रह जाता जहां दो नहीं रह जाते जहां अनुभूति एक बनती है और उस अनुभूति को वो किससे व्याख्या करे क्योंकि हमारी सारी भाषा ये कहती है कि ये नहीं तो किससे व्याख्या करे वो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह सकता है निषेधात्मक लेकिन वो निषेधात्मक भी ठीक नहीं है वो कह सकता है वहां दुख नहीं अशांति नहीं लेकिन जब हम मतलब समझते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है अशांति और शांति हमारे लिए द्वंद महावीर के लिए द्वंद से मुक्ति हमारे लिए शांति का वही मतलब है जहां अशांति नहीं महावीर के लिए शांति का वही मतलब है जहां शांति भी नहीं अशांति भी नहीं क्योंकि जब तक शांति है तब तक तो थोड़ी बहुत अशांति मौजूद रहती नहीं तो शांति का पता नहीं चलता अगर आप परिपूर्ण स्वस्थ हो जाए तो आपको स्वास्थ्य का पता नहीं चलेगा थोड़ी बहुत बीमारी चाहिए स्वास्थ्य के पता होने या पूरे बीमार हो जाए तो भी बीमारी का पता नहीं चलेगा क्योंकि बीमारी के लिए भी स्वास्थ्य का होना जरूरी नहीं तो पता नहीं चलता तो बीमार से बीमार आदमी में भी स्वास्थ्य होता है इसलिए पता चलता है और स्वस्थ स्वस्थ आदमी में भी बीमारी होती है इसलिए स्वास्थ्य का पता चलता है लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं हम बाहर से खोजते रहते हैं और बाहर सब द्वंद्व है लक्षण बाहर से हम पकड़ लेते हैं और भीतर कोई लक्षण नहीं पकड़े जा सकते क्योंकि कोई द्वंद्व नहीं तो महावीर ने वो जो तीसरे बिंदु पर खड़ा हो जाएगा व्यक्ति ध्यान में उसे क्या होगा इसे समझाने की कोशिश बाहर में तप में की है वो कोशिश बिल्कुल बाहर से बाहर से ही हो सकती है फिर भी बहुत आंतरिक घटना है इसलिए उसे अंतर तप कहा अंतिम तप रखा ध्यान के बाद महावीर का तप कायोत्सर्ग है उस कार से जहां काया का उत्सर्ग हो जाता है जहां शरीर नहीं बदलता तो व्यफ्ता बदल जाता है पूरा का मतलब काया को सताना नहीं है कायोसर्ग का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पर काट काट के और चढ़ाते जाना है कायोत्सर्ग का मतलब है ध्यान जब परिपूर्ण शिखर पर पहुंचता है तो गेस्ट हाउस बदल जाता है काया का उत्सर्ग हो जाता है काया रह नहीं जाती उसका कहीं कोई पता नहीं रह जाता निर्वाण या मोक्ष संसार का खो जाना है जस्ट डिसका अनुभव काया का खो जाना है आप कहेंगे महावीर को चालीस वर्ष दिए वो ध्यान के अनुभव के बाद भी काया थी वो आपको दिखाई पड़ रही है वो आपको दिखाई पड़ रही महावीर को अब कोई काया नहीं अब कोई शरीर नहीं महावीर का काया उत्सर्ग हो गया लेकिन हमें तो दिखाई पड़ रही कि बुद्ध के जीवन में बढ़िया अद्भुत घटना है जब बुद्ध मरने लगे तो शिष्यों में बहुत दुख तीरा सारे रोते इकट्ठे हो गए लाखों लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारा क्या हो? लेकिन बुद्ध ने का पागलो मैं तो चालीस साल पहले मर चुका फिर कहने लगे कि माना कि एक शरीर है लेकिन इस शरीर से भी हमें प्रेम हो गया लेकिन बुद्ध का ये शरीर तो चालीस साल पहले विसर्जित हो चुका जापान में फकीर हुआ है लिंची एक दिन अपने उपदेश में उसने कहा कि ये बुद्ध से झूठा आदमी जमीन पर कभी नहीं हुआ क्योंकि जब तक ये बुद्ध नहीं था तब तक था और जिस दिन से बुद्ध हुआ उस दिन से है ही नहीं तो लिंची ने कहा कि बुद्ध है बुद्ध हुए हैं ये सब भाषा की भूलें बुद्ध कभी नहीं हुए निश्चित लोग घबरा गए क्योंकि तो ये फकीर तो बुद्ध का ही था पीछे बुद्ध की प्रतिमा रखी थी अभी अभी इसने उस पर तो दीप एक आदमी ने खड़े होकर पूछा कि ऐसे शब्द तुम बोल रहे हो तुम कह रहे हो बुद्ध कभी हुए नहीं ऐसी अधार्मिक बात लिंची ने कहा जिस दिन से मेरे भीतर काया खो गई उस दिन मुझे पता चला तुम्हारे लिए मैं अभी भी हूं लेकिन जिस दिन से सच में मैं हुआ उस दिन से मैं बिल्कुल नहीं हो गया हूं ये नहीं हो जाने का अंतिम चरण है वो एक्सप्लूज है उसके बाद से कुछ भी नहीं है या सब कुछ है या शून्य है या पूर्ण है कल हम आखिरी में तक की बात करेंगे। बैठे पांचवी